संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व उत्तंक की गुरु भक्ति का वर्णन गुरु पत्नी की आज्ञा से उत्तंक का सौदास के पास जाकर उनकी रानी के कुंडल मांगना जन्मेजा ने पूछा ब्राह्मण महामना उत्तंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को श्राप देने को तैयार हो गए थे वह ने कहा जन्मेजय उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी तेजस्वी और गुरु भक्त थे वे जब गुरु के यहाँ रहते थे उस समय उन्हें देखकर समस्त ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उतंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तंक पर ही था उनका इंद्रिय संयम शौच पुरुषार्थ का कार्य तथा उत्तम सेवा प्रायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और गुरुकुल वास की अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले गए किंतु उत्तंग पर अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा नहीं दी धीरे धीरे उन महामुनि उत्तंक को बढ़ापा ने आ घेरा किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता ही ना लगा एक दिन की बात है वे जंगल की लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर प्रहलाद कर ले आए बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे उस समय चांदी के तारीखी भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी अतः उन लकड़ियों के साथ ही वह भी जमीन पर गिरी उत्तंक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे दूसरे उन्हें भूख सता रही थी उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देख अपने बुढ़ापा का निश्चय करके वे फूट फूट कर रोने लगे तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा बेटा आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ तुमने संकोच होकर सब बातें बताओ उत्तंक ने कहा, गुरुदेव मेरा मन आप आप ही ही में लगा रहता था, का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था इसलिए अब तक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया मुझे यहाँ रहते सौ वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य गौतम ने कहा भगनंदन तुम्हारी गुरु शुश्रा देख कर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था इसीलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई अच्छा अब से यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहस आज्ञा देता हूँ शीघ्र अपने घर को जाओ विलम्ब ना करो उतंक ने कहा भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? बताने की कृपा कीजिए उसे आपकी सेवा में अर्पण करने के बाद आज्ञा लेकर घर को जाऊंगा गौतम ने कहा बेटा सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसमें तनिक भी संदेह न मानो तदनंतर उत्तंक ने युवा अवस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरुपत्नी के पास जाकर पूछा माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या दू मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूँ लोक में जो अत्यंत दुर्लभ अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा उसे भी मैं अपनी तपस्या से ला सकता हूँ इसमें तनिक भी संशय नहीं है अहल्या बोली बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। और यही मेरे लिए पर्याप्त यही मेरे मेरे लिए लिए पर्याप्त पर्याप्त दक्षिणा दक्षिणा है तुम्हारा कल्याण हो अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो यह सुनकर उतंक ने फिर कहा माता जी मुझे आपका कोई न कोई प्रिय कार्य करना ही है इसलिए आज्ञा दीजिए मैं क्या करूँ अहल्या बोली बेटा राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए दो दिव्य कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मेरे लिए ला दो गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी जाओ तुम्हारा कल्याण हो जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उत्तं ने गुरु पत्नी की आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करने की इच्छा से उन कुंडलों को लाने के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए जाते जाते मनुष्य भक्सी राजा सौदास के पास पहुंच गए इधर उत्तंख मुनि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई देते अहल्या बोली वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं यह सुनकर महर्षि ने कहा यह तुमने अच्छा नहीं किया राजा सौदास ब्राह्मणों के श्राप से मनुष्य भक्षी राक्षस हो गए हैं इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे अहल्या बोली भगवान मैं इस बात को नहीं जानती थी इसीलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से उन पर कोई आँच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले अच्छा ऐसा ही हो उधर उत्तंक ने निर्जन वन में जाकर राजा सौदास को देखा बड़ी भयानक आकृति थी लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ उन्हें देखकर उत्तंख को तनिक भी घबराहट नहीं हुई उन्हें देखते ही यमराज के समान भेंग कर राजा खड़े हो गए और पास आकर बोले विप्रवर अहो भाग्य जो दिन के छठे भाग में आप स्वयं ही मेरे पास चले आए मैं इस समय आहार की ही खोज में था उत्तंक ने कहा राजन मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूं जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ऐसा मनीषी पुरुषों का वचन है राजा ने कहा विप्रवर मैंने दिन के छठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है और यह वही समय है अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूं इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता उत्तंक ने कहा महाराज यही सही किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिए मैं गुरु दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊंगा मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वह आपके ही अधीन है अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूँ आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत से रत्न दान करते हैं इस पृथ्वी पर आप श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध है और मुझे भी दान देने का उत्तम पात्र समझिए मैं गुरु को जो वस्तु देना चाहता हूँ उसका मिलना आपके ही हाथ में है अतः मेरी अभिष्ट वस्तु मुझे दे दीजिए महाराज मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरु को देकर फिर अपने की हुई शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती मैं कभी हंसी खेल में भी झूठ नहीं बोला हूं फिर ऐसे अवसर पर तो बोल ही कैसे सकता हूं सौदास ने कहा ब्रह्मण यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिए अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं तो मांगिए इस समय मैं आपको क्या दू उत्तंक ने कहा पुरुष आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करने के योग्य मानता हूं। इस समय आपकी रानी के दोनों मणिमय कुंडल मांगने के लिए यहां आया हूं। सौदास ने कहा ब्रह्म से वे मणिमय कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य है आप और कोई वस्तु मांगिए उसे मैं अवश्य दे दूंगा उत्तंक ने कहा राजन यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो तो बहाना न कीजिए वे दोनों कुंडल मुझे देकर सत्य का पालन कीजिए उत्तं के ऐसा कहने पर राजा ने कहा वे प्रवर आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वे कुंडल मांग लीजिए, वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निसंदेह दोनों कुंडल दे देगी उत्तंग ने कहा महाराज मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा मुझे क्यों कर उनका दर्शन हो सकता है आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चल सकते सौदास ने कहा ब्रह्मन, वे आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती है मैं मैं आहार की खोज में हूं, इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उत्तंक मुनि उनकी रानी मदयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया ब्रमण महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है तो ठीक है आप असत्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए मेरे ये दोनों मणि में कुंडल दिव्य हैं देवता यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग हड़प लेंगे अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाए तो देवता लोग जबरदस्ती छीन लेंगे इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है देवता राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है इनसे रात दिन सोना टपकता रहता है रात में नक्षत्रों और तारों के समान इनकी चमक होती है इनको पहन लेने पर विश्व से अग्नि से तथा अन्य भयदायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता फिर प्यास का तो हो ही कैसे मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डीढ़ डोल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र है इनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है अतः आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई पहचान लाइए